शो टॉक अमीन झलक बेक्सत का नंबर एट पहला प्रश्न संतों के अनुसार वैराग्य के उदय होने पर ही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 वही चक्कर वही सुबह वही सांझ वही दौड़ धूप वही आपा थापी क्या ऐसे ही दौड़ दौड़ के मर जाना है या कुछ पाना भी है संसार में जिसके मन में सन्यास की वासना उठती हो सन्यास की कामना न उठती हो ऐसा आदमी खोजना कठिन है भोगी से भोगी को भीतर एक अभीपसा उठनी शुरू हो जाती और जो भाग गए हैं संसार से उन्हें सन्यास का दुख वे सन्यास से उबे हुए कब तक बैठे रहे इसी गुफा में और कब तक फेरते रहे माला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 नैसर्गिक हवाएं छांतारे लेकिन गांव वाले आदमी से पूछो उसकी आंखें बंबई पर अटकी वह चाहता है कि कैसे बंबई पहुंच जाए पत्नी छूटे तो छूटे बच्चे छूटे तो छूटे कैसे बंबई पहुंच जाए और बंबई मिलेगी झुपड़पट्टी रहने को रहेगा किसी गंदे नाले के करीब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 ये तो धीरे दीर धीरे पता चला कि जिसकी बातों के प्रभाव में आ गया था उससे भी कुछ आनंद अनुभव नहीं हुआ है मगर यह तो देर से पता चला तब तक सम्मानित हो चुका था लोग चरण छूते थे वे ही लोग जो दो दिन पहले जब तक मैं संन्यास्त ना हुआ था अगर उनके घर चपरासी की काम की आकांक्षा करता तो इंकार कर देते वही लोग पैर छूते थे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 भग की उमंग भीतर उठती ही रहेगी तुम जानते हो तुम्हारी पुराणों में कथाएं तो भरी पड़ी हैं। कि जब भी कोई ऋषि मुनि ज्ञान को उपलब्ध होने को बस उपलब्ध होने को होता है कि इंद्र भेज देते हैं उर्वशियों को आखिर इंद्र उर्वशी को क्यों भेजते क्योंकि ये जो ऋषि हैं, ये जो मुनि हैं, स्त्रियों से भागे गणित साफ है मनोविज्ञान स्पष्ट है तुमने शायद ऐसा सोचा हो या ना सोचा हो चाहे कोई इंद्र हो उर्वसियां हो या ना हो मगर विज्ञान बड़ा साफ है सूत्र स्पष्ट है स्त्रियां छोड़कर भाग गया है ये मुनि ये जंगल में बैठा है एक बात पक्की है कि जिसको छोड़ के आया है उसकी वासना इसके भीतर सर्वाधिक प्रगाढ़ होगी इसको अगर डुलाना है इसको अगर गिराना है तो भेज दो एक अप्सरा ये डोल जाएगा ये गिर जाएगा इंद्र को मनोविज्ञान का ठीक ठीक बोध है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 मेरा सन्यासी नहीं डोलने वाला है कोई कारण नहीं है बहुत उर्वसियां देखी उर्वसियां ही उर्वसियां नाच रही तुम देखते हो इंद्र की व्यवस्था को मैं किस तरह काट रहा हूं इंद्र बड़ी विभूचन में पुरानी तरकीब में कोई पुराने हथकंडे कोई काम आएंगे नहीं वो पुराने ऋषियों पे काम आ गए भगोड़े थे और कोई अप्सरा ही भेजने की जरूरत नहीं थी कोई साधारण स्त्री पर्याप्त होती नाह की जहां सुई काम कर जाती वहां तलवार चला रहे थे इंद्र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 उसने कहा से क्या छिपाना मैंने वहां एक नौकरानी रख छोड़ी वो इतनी बस सकल है कि उससे बस सकल औरत मैंने नहीं देखी उसे देख के ही वैराग्य उदय होता है रागी से रागी मन में एकदम वैराग्य उदय हो जाए वो ऐसा समझो कि उर्वशी से बिल्कुल उल्टी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 रूखी रोटी भी सुस्वादु मालूम होगी क्यों अप्सरा भेजी मैं नहीं मानता कि इंद्र ने अप्सरा भेजी होगी कोई भी नौकर चाकरणियां भेजती होंगी मुनि महाराज समझे कि अप्सरा आई है मेरी अपनी समझिए उर्वशी को भेजने की जरूरत ही क्या है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 क्योंकि जिसने दबाया वो कभी मुक्त नहीं होगा मैं संसार के पक्ष में हूं और यही परमात्मा का प्रयोजन है संसार बनाने का यह अवसर है विराग में ऊपर उठने का संसार से ज्यादा और सुंदर व्यवस्था क्या हो सकती थी मनुष्य को वैराग्य देने की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 जैसे अचानक सहजी फूल खिल जाए ऐसी तुम्हारे भीतर फूल खिल जाएगा अमी झरत बिकसत कमल दूसरा प्रश्न कभी झील में खिला कमल देख आंदोलित हो उठता हूं कभी अचानक कोयल की कुक सुन हृदय गदगद हो जाता है कभी बच्चे की मुस्कान देख विमुक्त हो जाता हूं तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है न विचार न कुछ लगता है ये क्षण कुछ संदेश लाते वह क्या होगा प्रदीप चैतन्य पूछा कि चुकना शुरू किया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 पदार्थ और चेतना का भेद मिटा है सृष्टियों सृष्टा में अंतर नहीं रहा है अब और क्या संदेश तृप्त हो जाओ इस क्षण में आंख बंद कर लो जी भर के पी लो इस क्षण को पूछोगे चूकोगे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 प्रसन्न मत उठाओ गीत उठे तो गा लो प्रसन्न मत उठाओ नाद उठे भीतर तो गुंजार करो प्रश्न मत उठाओ संभाली ना सको अपने को बांसुरी बजानी आती हो बांसुरी बजाओ सितार बजाना आता हो सितार बजाओ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 प्यार के देवता पर चढ़ाने लगा रो कुछ ना कर सको तू मगर प्रश्न मत उठाओ झरझर बहने दो आंसू झरझर जर झरने जर दो आंसू जैसे पतझर में पत्ते झरे कि जैसे सांझ दिन भर खिला फूल अपनी पखरियों को वापस पृथ्वी में लौटाने लगे आरती थाले नाचती हर लहर हर हवा बीन अपना बजाने लगी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 आसमान पांव अपने बढ़ाने लगा ये क्षण है जब आसमान पृथ्वी की तरफ आने लगता है, ये क्षण है जब अज्ञात ज्ञात की तरफ हाथ फैलाता है, ये क्षण है जब उस विराट का आलिंगन तुम्हारे लिए उपलब्ध होता है गिर पड़ो उसकी गोदी पास है गिर पड़ो अब व्यर्थ के प्रश्न ना पूछो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 घोड़सवार ने कहा तूने मुझे समझा क्या है कोई मैं नौकर चाकर हूं तूने मुझे कुछ ऐसा वैसा समझा है यह घोड़ा बोझ ढोने के लिए नहीं है ढो अपना बोझ लगाम खींची घोड़े को आगे बढ़ा दिया कोई मील भर पहुंच को उसे ख्याल आया कि ले ही लेता पता नहीं बुढ़िया की गठरी में क्या है अगर कुछ होता तो चौराहे पे छोड़ने की जरूरत न थी लेके अपने रास्ते लगता अगर कुछ ना होता तो चौराहे पे छोड़ देता मैं भी बुद्धू गठरी धो रही तो कुछ होगा जरूर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 यहां तो समर्पित लोग चाहिए जो अहंकार को बिल्कुल ही छोड़ दें जो इस परिवार के साथ बिल्कुल एक हो जाए तादात्म कर लें और ऐसा भी नहीं है राधा कि तेरा या कृष्ण मोहम्मद का समर्पण मेरे प्रति कम है मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण पूरा पूरा है, पूरा है।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 मत सोचना है कि अहंकार मेरे प्रति छोड़ना वो तो बहुत आसान है दीक्षा के प्रति छोड़ना है शीला के प्रति छोड़ना है लक्ष्मी के प्रति छोड़ना है और यहां सारे काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति छोड़ना है तभी यह एक नया परिवार निर्मित हो सकेगा और यह तो अभी शुरुआत है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 उसके जीवन को रूपांतरित कर सकूं तो ही उसे बुलाना ठीक है एक बुद्ध क्षेत्र निर्मित कर रहा हूं तुम्हें साल भर का अवसर दिया है। तुम्हें बहुत कामों में बदला है एक काम से दूसरे काम दूसरे से तीसरे काम लेकिन सब जगह वही अड़चन आ जाती क्योंकि अड़चन तो तुम्हारे भीतर है काम में नहीं और यह मत सोचना कि जब तुम्हारी किसी से कलह होती है तो उस कलह के लिए तुम तर्क नहीं खोज सकते तर्क तो खोजे ही जा सकते और यह भी हो सकता है तुम्हारे तर्क बिल्कुल ठीक ही हो यह भी मैं नहीं कहता लेकिन समर्पण का अर्थ ही फिर तुम नहीं समझे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 मगर पूछे कि चूके पूछा तो नहीं उसने लेकिन चित्त में तो प्रश्न उठा गुरजीफ ने कहा कि चित्त में भी नहीं निष्प्रश्न होना गड्ढा पूरा गड्ढा ना पूर सोने मत जाना गड्ढा पूरो खोदो जैसा करतेसा सुबह जैसा मैंने जगह छोड़ी थी और तुम्हें बताई थी ठीक वैसी कर दो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 कि मुझे ऐसा काम मिलेगा तो ही मैं करूंगी फिर कोई शर्तबंदी नहीं यहां जो पीएचडी हैं वो बाथरूम साफ कर रहे हैं तुम कभी सोच भी ना सकोगे कि यह आदमी यूनिवर्सिटी में बड़े औहदे पर था जो डिलीट हैं बर्तन मांझ रहे हैं तुम कभी सोच ही ना सकोगे कि किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग में अध्यक्ष था या डीन था ये सवाल ही नहीं है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 दीप जल रहे कब से मन के फिर भी रोती रात अंधेरी निर्मम स्वर कराहता पंछी दूर बिहसता खड़ा अहेरी मेरे थके हुए पांव में पथ के सूल भले चुभ जाएं तुम मुझको स्थान न देना मैं सारे जीवन रो लूंगा पलकों पर सावन का मेला आंखों की राहें अनजानी मचल मचल सूखे अधरों से गीत सदा करते मनमानी चाहे स्वप्न मूर्ति बन जाए या स्मृति मुझको डस जाए तुम अपना मधुमास न देना मैं अधरों के पट सी लूंगा अहंकार तो परमात्मा के सामने भी अकड़ता है मेरे गीत अधर में झूमें या मरघटी में सो जाएं तुम उनको वरदान न देना मैं एकाकी ही गा लूंगा मेरे थके हुए पांव में पथ के सूल भले चुभ जाए तुम मुझको स्थान न देना मैं सारे जीवन रोलूंगा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 कौन नहीं उन पैरों में सिर रख देगा वह तो सरल है तो बुद्धम शरणम गच्छामि यह तो कोई भी कह सकता है राधा मोहम्मद कृष्ण मोहम्मद तुम दोनों ने यह कह दिया है। बुद्धम शरणम गच्छामि। मगर संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के भिक्षुओं की बुद्ध का जो संघ है उसकी शरण जाता हूं यह जरा कठिन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 वो उनके चरणों में कैसे झुकेगा इसलिए दूसरा सूत्र पहले सूत्र से ज्यादा कठिन है और ज्यादा मूल्यवान है संघम शरणम गच्छामी कि मैं संघ की शरण जाता हूं और तीसरा सूत्र और भी महत्वपूर्ण है धम्मम शरणम गच्छामी बुद्ध तो एक उनकी शरण जाता हूं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 जो कहेंगे वही करूंगी फिर भी दोहरा रही वो वही मैंने उससे कहा मैं जो कह रहा हूं वो तू सुन ही नहीं रही मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान करना सीख ले और घर वापस जा। उसने कहा घर की तो आप बात ही मत करना आप जो कहेंगे वही करूंगी अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कह रहा हूं तू घर जा वो मुझसे कह रही ये तो आप बात ही मत करना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 जब किसी बड़ी घटना में हम सम्मिलित होते हैं, तो छोटी छोटी बातों को नहीं ले जाते तो ही यह विराट वृक्ष खड़ा हो सकता है जिसकी छाया में अनंत अनंत लोगों को विश्राम मिले थगों को छाया मिले शीतलता मिले भटकों को ज्योति मिले इस दिए में पतंगे की तरह आओ और जल जाओ से कम में नहीं चल सकता है चौथा प्रश्न मेरा जीवन कोरा कागज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 नत न हो सकती विनय के सामने जो ऐठती उत्तुंग गिर की श्रृंखलाएं चाहता हूं मैं न वेदों की रचाएं चाहता हूं मैं न प्री अभिव्यंजनाएं सत्य की मनुहार केवल चाहता हूं निष्कपट व्यवहार केवल चाहता हूं विजंतम आदिप्त गहरी कालिमाएं सुखतम सिंदूर संध्या लालिमाएं शुभ्र ससी के भाल पर कालिख लगाती विश्व से पीड़ित अपरमित वेदनाएं प्रलय मेघों की घुमरती गर्जनाएं रेत की उथली विभव सरिवंदनाएं राह में जब कंटकों की क्यारियां हों भ्रमित करती चरण को काली दिशाएं चाहता हूं मैं न सपनों की निशाएं चाहता हूं मैं न नौवन की छटाएं स्वप्न ही साकार केवल चाहता हूं भय रहित अभिसार केवल चाहता हूं अहम के सौंदर्य की फैली छटाएं दीनता को छल रहीं बल्कि भुजाए त्रस्त को असहाय पाकर खेल करती शक्ति रंजित विभव की सोलह कलाएं छोड़ मानवता दनु अर्चनाएं ईश कह पाषाण की आराधनाएं मनुजता के वक्ष पर मंदिर बनाती भक्ति में अंधी छली अहमताएं चाहता हूं मैं न सुख की संपदाएं चाहता हूं मैं न डस्ती वासनाएं मनुष्य का सत्कार केवल चाहता हूं हृदय का विस्तार केवल चाहता हूं उठती है प्रार्थना उठती है अभिप्सा स्वाभाविक है उसके लिए अपने को दोष न देना मगर एक ही बात ध्यान रहे धीरज खूब धीरज मौसमी फूल तो दो चार सप्ताह में आ जाते मगर दो चार सप्ताह में विदा भी हो जाते जल्दबाजी करोगे मौसमी फूल जैसी घटनाएं घटेंगी इधर आई उधर गई उनसे कुछ तृप्ति ना होगी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 प्रार्थना धन प्रतीक्षा गहरी प्रार्थना गहरी प्रतीक्षा कह दो परमात्मा से जब तेरी मर्जी हो तेरी मर्जी हो फिर जब तेरी मर्जी हो मैं पुकारता रहूंगा मैं बहाता रहूंगा आंसू मैं गाता रहूंगा गीत मैं नाचता रहूंगा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 आखिरी प्रश्न कुछ पूछना चाहता हूं लेकिन पूछने जैसा कुछ भी नहीं लगता बड़ी डवाडोल स्थिति में हूं अभी तो एक मस्ती घेर लेती है और अचानक फिर सब वीरान हो जाता है कृपया मार्गदर्शन करें महेंद्र भारती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 प्रश्न चिन्ह वैसा ही खड़ा रह जाएगा वह प्रश्न चिन्ह तो तभी मिटता है जब आत्म जागरण होता है जब समाधि लगती समाधि शब्द पर ध्यान देना उसी धातु से बना है उसी मूल से जिससे समाधान समाधि में समाधान है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 और चूंकि असलियत को प्रकट नहीं किया जा सकता इसलिए हम मनगढ़ प्रश्न खड़े कर लेते हैं ताकि प्रश्न चिन्ह की सार्थकता मालूम पड़े पूछते हैं ईश्वर क्या है मतलब नहीं है तुम्हें ईश्वर से कुछ भी मतलब तो है प्रश्न चिन्ह से लेकिन प्रश्न चिन्ह को अकेला ही खड़ा कर दें, तो कोई भी कहेगा पागल हो एक ज़ैन फकीर मर रहा था अचानक उसने आंख खोली और पूछा कि उत्तर क्या है सिष्य इकट्ठे थे इधर उधर देखने लगी कि उत्तर क्या है प्रश्न तो पूछ ही नहीं गया उत्तर क्या खाक होगा मगर जानते थे अपने गुरु को जिंदगी भर से उसकी ऐसी आदतें थी बेबूझ था आदमी सभी सदगुरु बेबूछ रहे अब ये भी आखिरी मजाक प्रश्न पूछे नहीं पूछता उत्तर क्या है एक शिष्य ने हिम्मत की कहा गुरुदेव कम से कम जाते वक्त तो हमें दिक्कत में डाल जाएं आप तो चले जाएंगे हम जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे ये क्या मामला था उत्तर क्या है प्रश्न क्या है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 जिज्ञासा है किसकी किसी की भी नहीं अभीपसा है किस दिशा में किसी दिशा में नहीं बस शुद्ध एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है आत्मा में लेकिन सीधे प्रश्न चिन्ह को पूछने में तो अर्चन होती है तो हम उसके सामने कुछ प्रश्न जोड़ देते हैं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 ठीक महेंद्र कि तुमने हिम्मत की और कहा कि कुछ पूछना चाहता हूं लेकिन पूछने जैसा कुछ लगता नहीं इसी हिम्मत से कोई सत्य के अन्वेषण में उतरता है प्रश्न चिन्ह और यह प्रश्न चिन्ह तभी मिटेगा जब तुम्हारे भीतर सारे विचार विदा हो जाए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 एक प्रश्न हल हो जाता है दूसरे प्रश्न पर जाके प्रश्न चिन्ह बैठ जाता उसका शोषण करने लगता उसका खून पीने लगता उसकी तृप्ति हुई वो तीसरे पे बैठ जाता है वह नए नए प्रश्न खोलता रहता है वे नई नई सवारियां हैं लेकिन अगर कोई सवारी ना मिले अगर कोई विचार ना मिले तो प्रश्न चिन्ह अपने से गिर जाता है विचारों के सहारे ना रह जाएं, तो प्रश्न चिन्ह अपने से भूमि साथ हो जाता है ध्यान में मिटता है प्रश्न चिन्ह ज्ञान में नहीं ज्ञान में तो और बड़ा होता जाता है दरिया ठीक कहते हैं ध्यान साध लो ज्ञान की फिक्र ना करो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 ऐसे जिस दिन तुम सारे विचारों के खंभे अलग कर लोगे उस दिन प्रश्न चिन्ह का छप्पर गिर जाएगा ना रहेंगे प्रश्न ना रहेगा प्रश्न चिन्ह न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी और जहां ना प्रश्न है ना प्रश्न चिन्ह है वहां समाधि का आविर्भाव उस समाधि में समाधान है उसकी ही तलाश है उसकी ही पीड़ा है उसकी ही प्यास है तुम कहते हो बड़ी डमाडोल स्थिति में हो सभी हैं डमाडोल स्थिति में कोई कहता है हिम्मत जुटाता है कोई नहीं कहता मगर सभी डमाडोल स्थिति में सभी लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि मन की आदत ही डमाडोल होना है मन यानी डमाडोल होना अभी ऐसा अभी ऐसा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 गर्मी सर्दी एक है इसलिए तो एक ही थर्मामीटर से तुम दोनों को नाप पाते हो लेकिन मन दो कर लेता है सफलता असफलता एक है एक ही सिक्के के दो पहलू लेकिन मन दो कर लेता है जन्म और मृत्यु एक है लेकिन मन दो कर लेता है जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया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 ऐसे ही तो इंद्रधनुष बनता है इंद्रधनुष हवा में लटकी हुई पानी की बूंदों के कारण बनता है हवा में पानी की बूंदें लटकी होती हैं वर्षा के दिनों में और सूरज की किरणें उन पानी की बूंदों से गुजरती हवा की मध्य में लटकी हुई पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती और सूरज की किरणें सात हिस्सों में टूट जाती और तुम एक सुंदर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 मन की तो आदत ऐसी एक रात उजली है एक रात काली एक बनी मातम तो दूसरी दिवाली एक सजी दुल्हनसी चांदनी लुटाती है एक दबे घावों को फिर फिर सहलाती एक रात तड़पाती जेठ की दोपहरी है एक रात बंसी की गुंजित स्वर स्वरलहरी है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 एक रात रो रो कर सबनम बिखराती एक शरद पूनम में डूबी मदमाती एक रात सपनों की लोरियां सजाती एक रात दर्देली नींद चुरा जाती एक रात क्रंदन है एक रात मधुबन है एक रात मस्ती तो एक पीर वाली एक रात गाती है ऊंचे प्रसादों में एक रात रोती है गंदे पुटफातों में रात वही होती है हर बात वही होती है रंग बदलकर केवल जीवन को धोती है एक रात बचपन है एक रात यौवन है एक जरा झंझा तो एक मृत्यु प्याली एक रात बचपन है एक रात यौवन है एक जरा झंझा तो एक मृत्यु व्याली एक है लेकिन दो होके मालूम पड़ रहा है इधर दूल्हे की बारात सज रही और उधर किसी की अर्थी उठ रही ये दो घटनाएं है नहीं हैं ये एक ही घटना है ये सजती बरात ये उठती अर्थी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये मान ये अपमान और मन दो करके फिर डमाडोल होता है जब दो हो गए तो यह करूं कि वह करूं ऐसा करूं कि वैसा करूं फिर हर चीज में खंडित हो जाता है मन महेंद्र ऐसा कुछ तुम्हारा ही मन नहीं सबका मन ऐसा है मन का ऐसा स्वभाव है तुम कहते बड़ी डमाडोल स्थिति में हो जब तक मन को पकड़े रहोगे डमाडोल स्थिति रहेगी साक्षी बनो चुनो ही मत सिर्फ देखो सिर्फ मन के खेल देखो मन के जटिल खेल पहचानो और धीरे धीरे साक्षी में जैसे ही ठहर जाओगे वैसे ही मन का द्वंद विदा हो जाएगा मन विदा हो जाएगा सारा डमाडोलपन चला जाएगा चंचलता विलीन हो जाएगी अथिरता खो जाएगी तुम थिर हो जाओगे और स्थिर होने में आनंद है थिरता परमात्मा का स्वाद है आज जितना है